ने तमस अंधकार को और एक द्रव्य मानने के लिए कहा था नया ने क्या उत्तर दिया किसमें किसमें गुण में, किस में? गुण में कहां उतर तमस को कहा अंतर नया इक कहता है अभाव किसका अभाव तेज का अभाव इसलिए तेज अभाव हुआ तो कोई और, और भिन्न पदार्थ नहीं है ये द्रव्य भी नहीं हुआ क्योंकि अभाव हुआ और तो में ही आ जाएगा अभाव में आ गया क्या तेज का अभाव तेज का अभाव कहें भूतल में हो सकता है मतलब भूतला था नहीं आकाश ही लिया जाएगा क्योंकि तेज हम आकाश में देखेंगे आकाश तो वायु क्योंकि आजकल का विज्ञान वाले कहेंगे आकाश में नहीं होगा मतलब वायु में होगा है ना आकाश में तेज होगा किंतु तो दिखेगा नहीं हमको केवल आकाश में अगर तेज होगा तो दिखेगा नहीं वायु है तो तभी वो दिखेगा क्योंकि सूर्य वास्तविक तो है ना सूर्य जो रश्मि छोड़ते हैं वो हमारा चक्षु ग्रहण नहीं कर पाएगा किसी पदार्थ में गिर करके वो प्रतिफलित तो होने के बाद हम देख पाएंगे तो इसलिए जहाँ ये सब वायुमंडल है वहाँ सब छोटे छोटे भरे हुए हैं पृथ्वी का उसमें ये सूर्य रश्मि टकराएगा टकरा करके प्रतिफलित तो हो जाएगा तो होने के बाद ही जाकर के हम देख पाएंगे इसलिए वायुमंडल जहाँ पूरा हो जाता है उसके ऊपर जाएंगे तो अंधेरा गर्मी ज्यादा लगेगा किन्तु अंधेरा दिखेगा इसलिए वायु आकाश चलेगा आकाश ले सकते हैं नया एक भाषा में आकाश ले सकते हैं तो इसको मुक्तावली में भी अत्यंत में अत्यंत भाव माना मुक्तावली में मुक्तावाली का अभाव के ऊपर बहुत विचार दिए हैं तो अत्यंत है। और जो मीमांसा का कहता है जो नील रूप देखता है वो कहाँ मानेंगे फिर भ्रांति भ्रांति नील रूप भ्रांति है और जो चल नील चलति चलती दीप उपसारण क्रिया अन्यत्र आरोप हो जाता है प्रतिबंध का जो कारण होता से का है, ना, ना। तो। जो कारण होते हैं जैसे घटो बनाने के लिए ये कुलाल भी चाहिए दंड चाहिए चक्र चाहिए मृतिका चाहिए जल चाहिए ये सब चाहिए ईश्वर भी चाहिए ईश्वर का ज्ञान चाहिए ईश्वर का यत्न अदृष्ट चाहिए और इच्छा, का इच्छा ये सब चाहिए और आगे दीख चाहिए कालो आकाश चाहिए और प्राग अभाव चाहिए और प्रतिबंधक अभाव चाहिए इतने पदार्थ चाहिए तो कारण कोटि में इतने आते हैं तो कारणीभूत अभाव एक प्रतिबंधक अभाव भी है तो कारणीभूत अभाव कहने से कारण कोटि में इतने सारे पदार्थ आए तो इसमें से एक हो गया है प्रतिबंधक अभाव तो कारणी भूताभाव कहने से वो अभाव को लेना है जो कारण कोटि में है तो उसका प्रतियोगी कारण कोटि में प्राग है उसका जो प्रतियोगी होगा तो प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन है कार्य तो कार्य भी प्रतिबंधक का है कार्य अगर विद्यमान है तो कार्य उत्पन्न हो जाएगा इसलिए इसको विवाद करते हैं कहते हैं आपका लक्षण जाएगा ना प्रागभाव में आप अगर कहेंगे कारणीभूत अभाव का प्रतियोगी कारणीभूत अभाव प्रतिबंधक अभाव है कारणीभूत अभाव प्रागवाव भी है तो प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य हुआ तो सिद्धांत दिखेगा हाँ कार्य भी प्रतिबंधक का है घटो अगर है तो वही घटो फिर बन जाएगा क्या तो कार्य प्रतिबंधक कोटी में आ जाएगा बना हुआ है वो बनता ही नहीं। बात तो वो घाटा बनेगा नहीं बने क्यों नहीं, नहीं बनेगा क्योंकि प्रतिबंध प्रतिबंधक ये घटा है तो ये घटो तो का प्राग हुआ वो फिर आएगा क्या नहीं आएगा ना तो इसलिए ये अभाव घाटा बन, बन गया अभी घाटा बन जाने के बाद कहते हैं की प्रतिबंधक आ गया अभी रहा क्या नहीं, नहीं रहा तभी तो कारण कोटि में वो प्रागभावी नहीं है तो, तो कारणीभूताभाव प्रतियोगी कहेंगे कारणीभूताभाव प्रागभावी नहीं रहा इसलिए अभी वो कारणीभूताभाव कोटि में नहीं आएगा कार्य उत्पन्न होने से पहले प्रतियोगी तो हाँ उत्पन्न नहीं हुआ में हाँ। आ हम लक्षण कहेंगे की कारणीभूता अभाव प्रागव उसका जो प्रतियोगी होगा वो प्रतिबंधक होगा नहीं? ऐसा हो जाएगा आपका कहना है जो कारणीभूत अभाव है उसका जो प्रतियोगी होगा वो प्रतिबंधक होगा तो इसलिए अगर कारणीभूत अभाव से प्रागभाव लेंगे उसका प्रतियोगी हो गया कार्य कार्य है तो कार्य प्रतिबंधक को है कोई मना नहीं कर देगा अभी कार्य प्रतिबंधक है कि प्रतिबंधक आपके पास वो हटाने का सामर्थ्य है क्या तोड़ से तोड़ नहीं अभी घटो बना नहीं कहते हैं ना आ? आप कहते हैं ना घटो बना नहीं घटो बना नहीं न कभी कारणीभूता भाव विद्यमान है कारणीभूता कारणीभूताभाव का जो प्रतियोगी होगा तो कारणीभूता के ने से प्राग भाव आपका है अगर आपका घटो बन गया अभी कारणीभूता कारणीभूताभाव का प्रतियोगी अभी घटो आ गया ये घटो प्रतिबंधक बनेगा अभी आप कहते हैं कि ये घटो आप तोड़ देंगे प्रतिबंधक हट जाएगा प्राग्भाव का, प्राग का प्रतियोगी अभी आया नहीं क्योंकि अभी प्राग भाव है इसलिए प्रतिबंधक है नहीं घटा बनेगा जिस समय में प्राग भाव है उस समय में प्रागभाव का जो प्रतियोगी कार्य वो प्रतिबंध को माना जाता किंतु अभी प्रागभाव है अभी प्रतिबंधक है क्या नहीं है प्रतिबंध का नहीं है कार्य बनेगा बन जाएगा घटा बन गया अभी आपका प्रतिबंधक आ गया प्रतिबंधक आ जाने से अघट नहीं बन पाएगा अभी आप कहते हैं की प्रतिबंधक अभी विद्यमान है घटो है बन नहीं पाएगा आप कहेंगे घट को तोड़ देंगे तोड़ देंगे तो प्रतिबंधक चला गया आपका प्रश्न अभी घटो बनना चाहिए फिर ये कहते हैं ना अभी घटो बनने के लिए अभी उस घटका और प्रागभाव है क्या प्रागभाव अगर नहीं है तो फिर वो कारण ही नहीं है अभी वो घटका प्रागभाव और नहीं है ना वो तो नाश गया इसलिए कारण ही नहीं है कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा खाली प्रतिबंधक रह जाने से कार्य नहीं हो पाएगा ये नहीं है आ, कारण नहीं रहने से भी कार्य नहीं हो पाएगा अभी प्रागभाव रूपों का कारण नहीं रहा इसलिए घटो नहीं बनेगा अभी प्रतिबंधक नहीं है किंतु कारण ही नहीं है स्पष्ट हुआ प्रतिबंधक नहीं होने पर भी कारण नहीं है द्वितीय घट द्वितीय घट के लिए प्रागव है उसके लिए प्रतिबंधक नहीं है मतलब वो कपाल को हम जोड़ करके सेलोट दे करके दूसरा घट बनाएंगे जो पाठ चल रहा था इसका वो बोले हमारे सागर भारती तो हम सेलोट दे करके फिर घटना तो वो घट का प्रागभाव विद्यमान है तो बनेगा और वो प्रतिबंध नहीं है वो घाटा नहीं है इसलिए प्रतिबंध नहीं है वो होगा यहाँ पे तो जो शांति है तो कारण हम की ये कारण दिया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव कारण है कारणभूत कारणीभूत अर्थात यही कारण जो बना हुआ है कारणीभूत अभाव कारणीभूत अभाव क्या थी विचार करने ऐसी पहले ये कारण नहीं था बनाने का कोई विचार नहीं था तो वो कारण नहीं था अभी बनाने का विचार हुआ तो कारण बनेगाभूत अभाव ऐसी असो तो अभाव उसका अभाव सष्टी नहीं है कर्मधारे है जो कारण है और अभाव भी है तो इसलिए उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि का जो अभाव है वो कारण है और वो अभाव है वो कर्मधारे है प्रतिबंधक हो जाएगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि उत्तेजक भी नहीं है और मणि भी है ये प्रतिबंधक हो जाएगा अच्छा आगे म, म, से पृष्ठा देखिए दीपिका में तृतीय पंक्ति में दिया स एवं असाधारण धर्म उचित जो लक्षण होता है असाधारण धर्म होगा क्योंकि लक्षण का पहले कहा था जो असाधारण धर्म लक्षण असाधारण क्या है कहते हैं लक्ष्यता अवच्छेदक समनियतत्व असाधारणत्व लक्ष्यता अवच्छेद का समनियत अर्थात जहाँ लक्ष्यता अवच्छेदक है वहां ये रहेगा तभी तो ये असाधारण बनेगा अर्थात लक्ष्यता अवश्य तो संपूर्ण लक्ष्य में रहेगा वहां ये लक्षण रहेगा तभी ये असाधारण होगा अर्थात तो न्यून नहीं होगा अतिरिक्त तो भी नहीं होगा और न्यून अन्यून अनिक्त तो होगा और दूसरा और कहते हैं कि व्यावृति व्यवहार से लक्षण से प्रयोजनम लक्षण का क्या प्रयोजन है कि व्यावृति दूसरों से भिन्न कराएगा और व्यवहार कराएगा तो कहते हैं लक्षण का प्रयोजन व्यवहार नहीं है लक्षण का प्रयोजन व्यावृति करना व्यावृत अगर हो जाएगा तो व्यवहार होगा इसको हम घटो कहेंगे दूसरों से व्यावृत हो गया तो घटो बोल करके व्यवहार होगा इसलिए लक्षण का प्रयोजन व्यवहार नहीं है लक्षण का प्रयोजन व्यावृति व्यावृति से व्यवहार भी हो जाएगा आगे उसको दे दिया दक्षिण पार्श्व में द्वितीय पंक्ति में तेरह पृष्ठा में व्यवहार से लक्षण प्रयोजन न देयम लक्षण का प्रयोजन जो व्यावृति व्यवहार से कहते हैं तो व्यवहार देना नहीं चाहिए व्यावृत्यवहार साधन व्यावृत्ति होने से उसी से व्यवहार हो जाएगा व्यावृत्ति व्यावृत्यवृत्ति का भी व्यवहार का साधन हो जाएगा व्यावृत्ति दूसरों से भिन्न हो गया तो आगे व्यवहार हो जाएगा कह अयम घट व्यवहार शब्द प्रयोग कर दिया हम हान उपादान कर देंगे अर्थ क्रियाकारी ये सब हो जाएगा इसलिए हम लक्षण बनाते हैं व्यवहार करने के लिए ये नहीं लक्षण बनाते हैं व्यावृत करने के लिए जो व्यावृत हो जाएगा तद विषय व्यवहार हो जाएगा इसलिए व्यावृत करना इतना ही प्रयोजन है व्यवहार करना प्रयोजन नहीं है ये तेरह पृष्ठ में किरण बोले तृतीय पंक्ति में आपने कह दिए कि लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वयतत्व असाधारणत्व तो वहां तृतीय तो? पंक्ति के समन्वयतत्व अन्यून अनतिरिक्त वृत्तिव अन्यून होना चाहिए अनतिरिक्त होना चाहिए न्यून नहीं होना चाहिए अतिरिक्त नहीं होना चाहिए इसका अर्थ व्यापक सती व्याप्यत्व तो इति यावत लक्ष्यता अवच्छेदक और लक्षण ये दोनों में ये व्यापक भी है व्याप्य भी है जो व्याप्य भी होगा व्यापक भी होगा वो समन्वयत होगा ये मतलब लक्षण वही होगा जो लक्ष्यता अवच्छेदकों के साथ समन्वयता अर्थात लक्ष्यता अवच्छेदकों का व्यापक भी होगा और लक्ष्यता अवच्छेदकों का व्याप्य भी हो जाएगा समय व्यापक कहते हैं समय व्याप्ती तृतीय पंक्ति में है तेरह पृष्ठ जो ऊपर वाला तीन पंक्ति होता है उसका नीचे समन्वयतत्व दिया ना अनु उदाहरण में कैसे देखेंगे? कैसे? कैसे उदाहरण में जैसे हम गो का लक्षण कहेंगे गो का लक्षण करने से लक्ष्यता आवश्यक हो तो गया गोत्व तो। और हम लक्षण कहेंगे शासनादि मत्व तो। अगर हम लक्षण श्रृंगित्व तो कह देंगे तब जहाँ गोत्व तो है वहाँ श्रृंगित्व तो है किंतु जहाँ गो तो नहीं है वहाँ भी श्रृंगित्व तो आ गया इसलिए ये सम नहीं हुआ यत्र गोत्वम तत्र श्रृंगित्व हुआ किंतु यत्र श्रृंगित्व तत्र गोत्वम नहीं हुआ अतिरिक्त हो गया और अगर नील रूपवत्वम कर देंगे तब यत्र गोत्वम तत्र नील रूपवत्व ऐसा नहीं रहा और यत्र नील रूपवत्वम कपिल नील रूप नहीं कपिलतत्वम कहते हैं कपिलतव अन्य में व्यवहार नहीं होगा यपिलत्वम तत्र गौतम तो आ जाएगा किन्तु यत्र गौतम तत्र कपिल्व नहीं आएगा स्वये नहीं रहेगा न्यून हो गया इसलिए कहते हैं दोनों समान प्रकार के होना चाहिए तो फिर कैसा होगा यत्र गौतम तथा शासनादिमत तो ये सामान्य यत्र शासनाधिमत तथा गौतम अन्यत्र कहीं नहीं ये शासना, तो ये शासनाथ जी थे ना आप जानते हैं नाथ जी को कुंडल वाले नाथ जी तो वो कहेंगे की ये बात ठीक नहीं है क्योंकि जो गिरगिट होता है ना एक प्रकार के जो रेप्टाइल सरीसृप होता है ये जो वृक्ष में चलते हैं तो उसका भी थोड़ा नीचे गलो कम्बल होता है तो उसका भी है तो ये लक्षण ठीक नहीं हुआ शासनादि मत नहीं होगा इसलिए कहेंगे श्रृंगित तो सत्य शासनादि मत तब कहेंगे तो, तो वो जो गिरगिट है उसमें श्रृंगित तो नहीं है इसलिए पूरा कहेंगे अच्छा अगर द्रव्य का लक्षण कहेंगे गुणवत्वम तो ये क्या दोष होता है हम आगे समवाही कारण तो लक्षण कहते हैं खाली अगर गुणवत्व कहेंगे तो क्या दोष होगा उत्पत्ति क्षण में लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि तो उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चेष्ट उस समय में गुण नहीं रहेगा किन्तु वह द्रव्य है तो द्रव्य का लक्षण जाना चाहिए गुण बर्तम कहने से वो लक्षण दिया ठीक नहीं तो हुआ आगे देते हैं अच्छा ठीक है गुण के लिए आ, ये गुण का ये पढ़िए रूप रस चतुर्विशति गुण हाँ ये हो गया तो दीपिका में प्रथम पंक्ति में दे दिया द्रव्य कर्म भिन्न सति सामान्यवान गुण सामान्यवान गुण कहने से कहा अतिव्याप्ति हो जाएगी तो सामान्यवान गुण ये अतिव्याप्ति कहा होगा द्रव्य कर्म में जाएगा इसलिए कहते हैं द्रव्य कर्म भिन्न सत्य सामान्यवान ये गुण हो जाएगा आगे दक्षिण पार्श्व है दीपिका प्रथम पंक्ति में देखिये लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व आदि नाम विद्यमान पूर्व पक्षी कहता है कि कथम चतुर्विंशति गुणा ये सब है सिद्धांत कहता है कि न लघुत्व गुरुत्व अभाव रूपत्व मृदुत्व कठिन अवय संयोग विशेष रूपत्वाद अवयव संयोग बहुत अगर घन हो गया तो कठिन हो गया अवय संयोग शिथिल हो गया तो मृदु हो गया इसलिए मृदुत्व कठिनत्व ये कोई गुण नहीं है ये अवयव का संयोग संयोग मानते है तो अवैस संयोग ये घन अथवा शिथिल इसके आधार पर हो जाएगा संयोग स्वाय। अंतर्भाव हो जाएगा आगे कर्मो के लिए सोलह पृष्ठा में कर्म का क्या विभाग हुआ है लघुत्व हल्का जो उड़ जाता है ऊपर उठता है नीचे नहीं गिरेगा जिसमें गुरुत्व तो रहेगा वो नीचे गिरेगा जिसमे गुरुत्व नहीं रहेगा वो नीचे गिरेगा तो उसको कहेंगे लघु वो ऊपर उठ जाएगा तेज में रहेगा तेज में वायु में इस लघुत्व है उसको तो ये लघुत्व क्या है कि गुरुत्व तो अभाव यही अच्छा हाँ आगे कर्म का विभाग विभाजक वाक्य पढ़िए मतलब कही पंच कर्म यानी पांच हो गया और आगे दीपिका में दे दिया संयोग भिन्न सती संयोग असमवाय कारणम कर्म कर्म तो, तो जाति मत वह तो खाली हम कहेंगे असमवाय कारणम कर्म तो असमवाय कारणम कर्म कहने से असमवाय संयोग असमवाय कारणम संयोग का जो असमवाय कारण होगा वो कर्म क्योंकि कर्म होने से संयोग होता है संयोग मान लीजिए कि अभी उत्पीटिका और हस्त संयोग हुआ तो हस्त में कर्म हुआ और संयोग हस्त उत्पीटिका में हुआ अभी संयोग हस्त में रहा रहा और कर्म भी हस्त में रहा तो रहने से कार्य हो गया संयोग कार्य सह एक अर्थे किस में हस्त कार्य क्या हो गया संयोग तो कार्य न सह संयोग हस्ते विद्यमान सत कर्म हस्त में विद्यमान है तो होने से संयोग के प्रति असमवाय कारण हो गया संयोग का समवायिक कारण कौन है हस्त संयोग का समवाय कारण हो गया हस्त असमवाय कारण हो जाएगा किसके चलते संयोग हुआ कर्म के चलते इसलिए कर्म हो जाएगा असमवा कारण तो संयोग असमवा कारण कर्म इतना लक्षण हो जाएगा कर्म हस्त में रहा संयोग हस्त में रहा संयोग के प्रति कर्म कारण हो गया होने से कर्म में असमवा कारण तो आ गया संयोग का असमवा कारण इतना अगर करेंगे अभी कहते हैं कि हस्त पुस्तक हस्त उत्पीठी का संयोग तो काय उत्पीठी का संयोग हुआ तो यहाँ काय उत्पीठी संयोग जो हुआ काय में कोई कर्म नहीं है कर्म तो हस्तमात्र में है काय कहने से बाकी अंश इसको लेना है तभी कार्य और उत्पीठी का संयोग के लिए यहाँ कार्य में कोई कर्म नहीं है फिर यहाँ असमवा कारण कौन होगा कहेंगे जो हस्त उत्पीठी का संयोग हुआ ये संयोग ही अभी असमवा कारण हो जाएगा तो संयोग जन्य ये हुआ अर्थात ये कर्मजन्य नहीं हुआ ये संयोग जन्य हुआ संयोग को असमवा कारण मानेंगे हस्त का और उत्पीठिका का, का। तो उत्पिठिका उत्पिठिका में अभी संयोग है उत्पिठिका संयोग होने से उत्पिठिका में संयोग है उत्पिठिका में जो संयोग रहा अर्थात तो, हस्त उत्पिठिका संयोग ये संयोग अभी आगे उत्पिठिका काय संयोग हो रहा है कार्य हो गया उत्पिठिका का कार्य संयोग और कारण हो गया उत्पिठिका हस्त संयोग तो ये दोनों एक ही उत्पीठिका में रहे तो कार्य सह उत्पीठिका काय संयोगण सह एक उत्पीठिकाया विद्यमान सत का हस्त संयोग उत्पीठिका काय संयोग प्रति असमवाई कारण हो गया किंतु यहां कर्म यहां नहीं है नहीं होने से संयोग का असमवाय कारण काय और का ये संयोग उसका असमवाही कारण कौन हुआ अभी हस्त उत्पीठिका संयोग हुआ तो होने से आप संयोग असमवा कारण कर्म का लक्षण कह रहे हैं अभी संयोग संयोगवा कारण का लक्षण संयोग में क्या इसलिए कहते हैं संयोग भिन्न सती कहना पड़ेगा नहीं तो ये संयोग का असमवाही कारण संयोग भी है जैसे कर्मों है ऐसे संयोग भी है कहना पड़ेगा अगे कर्मत्व जाति महत्व कर्मत्व जाति महत्वम तो इस प्रकार के कहने से इस लक्षण को यहाँ दिया है ये हम देखा नहीं क्योंकि नया एक लोग कर्म इंद्रिय ग्राह्य कहेंगे चक्षुर्ग्राह्य नहीं है कर्म नहीं है तो कर्मत्व जाति महत्वम कहने से कर्मत्व का अनुभव होना चाहिए जैसे कहते हैं तो, सुख क्या है सुखत्व जाति सुखत्व जाति क्या है कह दे अनुभव सिद्धा इसी प्रकार की यहाँ तो ये कर्मत्व तो अनुभव सिद्ध नहीं है ना तो नहीं होने से ये चक्षुष ग्रहण नहीं होगा तो कर्मत्व जाति मत ये कैसे इसको घटाए हैं ये थोड़ा हम देख करके उनको बताएगा गुणत्व मान इस प्रकार देते हैं क्योंकि पहले कह कहते थे ना द्रव्य तो जाति मत द्रव्यम वो लक्षण नहीं है उपनिवाक्य से ये ज्ञान नहीं होता है तो इसी प्रकार की ये सब में भी वही कहना पड़ेगा कर्म तो जाति मान कर्म कर्म तो जाति मत कर्म कहेंगे ये तो ये अर्थात ये ज्ञान नहीं कराएगा अच्छा तो तो मतलब चलना अर्थात तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का एक स्थानांतरण हुआ मतलब समीप और दूर हुआ दूर होने से हमको कर्मत्व तो साक्षात नहीं दिखा हम अनुमान कर लेंगे कि ऐसा है कि कर्म हुआ तब तो अनुमान हम कर्म का करेंगे कर्मत्व का अनुमान करने का कोई नहीं हम देखेंगे पदार्थ पदार्थ विप्रकृष्ट देशों के साथ संयोग हुआ विप्रकृष्ट देशों के साथ संयोग हुआ तो हम तो वहां से कर्म का अनुमान अनुमान करेंगे कर्मत्व का अनुमान नहीं करेंगे तो इसलिए कर्मत्व जाति मत कहने से कैसे थोड़ा हमें खोज करके देख करके बता ये लक्षण अच्छा संयोग और असमवाय कारण संयोग हो गया यहाँ कार्य कौन सा संयोग हो रहा है द्वितीय संयोग द्वितीय संयोग कार्य और मतलब पुस्तक संयोग ये कार्य संयोग उसके प्रति कारण हो गया हस्त पुस्तक संयोग दोनों ही पुस्तक में रहेंगे यहाँ हस्त और काय में नहीं रखना है क्योंकि एक स्थान पर नहीं रहेंगे दोनों को पुस्तक में रखना है तो एक अर्थ है पुस्तक के विद्यमान सब ये हो जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं ये जो हस्त पुस्तक का संयोग हुआ ये असमवा कारण हुआ किसका काय पुस्तक का संयोग का तो संयोग असमवा कारणम कर्म आप लक्षण करते हैं अभी संयोग असमवा कारण संयोग हुआ अति व्याप्ति हो रहा है इसलिए आपको संयोग को भिन्न तो ये कहना पड़ेगा भिन्न अच्छा आगे सामान्य का क्या विभाग किया था दिव्यम सामान्य अच्छा बोले परम अपरमें क्यों लाया? मूले परम अपरम सामान्यम जाति है द्विप्रकारम। अच्छा अच्छा ये कहना न कि परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। द्विविधम अर्थात द्वि विधा ये तो इसको वाले देखिए सत्र पृष्ठा में द्विविधम अर्थात द्वि प्रकार द्वि प्रकारम अर्थात द्वि सामान्य सामान्यत्म पर सामान्यत्व अपर सामान्य अन्यतर व्याप व्याप्ति लाभ सामान्य तो जहां रहेगा वहां या तो पर रहेगा नहीं तो अपर रहेगा क्योंकि दो प्रकार की है तो यहाँ जो द्वि कह दिया ये द्वित्व क्या है कहते द्वित्व एक अपेक्षा बुद्धि विषयत्व रूपम एक अपेक्षा बुद्धि होती है उसका विषय द्वित्व होता है क्या है आगे कहते हैं तो द्वित प्रक्रिया प्रथम में द्वित्व का ज्ञान होने से पहले आपको ज्ञान होगा अयम एक अयम एक अयम एक अयम एक इस प्रकार पहले ज्ञान होगा तो जब अयम एक कहकर फिर आगे और अयम एक दूसरा को कहते हैं ये दोनों का बीच में अभी आपको होगा कि अयम अपेक्ष अलग है कहेंगे कि ये इसको अपेक्षा बुद्धि कहा जाएगा इसके अपेक्षा ये एक है इसके अपेक्षा ये एक है तो इसको कहा जाता है इति पहले अयम एक अयम एक हुआ तो इसको अपेक्षा बुद्धि कहा गया ततो द्वितीय क्षण इमो दो इति प्रती विषय द्वित्व की उत्पत्ति होगी अभी द्वित्व की उत्पत्ति हुआ ये द्वित्व होने के बाद अभी प्रतीति का विषय जो दूतो अभी प्रतीति नहीं हो रहा है अभी तो द्वितों की उत्पत्ति होगी जिस समय में आपको घट ज्ञान होगा को विषय त्वेनो पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा कारण होगा तो इसी लिए कहते हैं कि आपको द्वितों का ज्ञान होगा तो उसका पूर्वों में द्व्यूतों को रहना पड़ेगा अभी कहते हैं कि अपेक्षा बुद्धि होने के बाद द्वित्व की उत्पत्ति हुआ अभी प्रतीति नहीं हो रहा है प्रतीति का विषय आगे प्रतीति होगा तो अभी वो द्वितों की उत्पत्ति हो गया प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति तथा तो तृतीय तो क्षण है द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान होगा जैसे न्यायिक कहेंगे की आपको घट भूतल का बीच में संयोग ज्ञान होगा घट भूतल संयुक्त ऐसा कहने से अर्थात तो अभी आपको घट सविकल्प का ज्ञान हो रहा है भूतल संयुक्त घट इस प्रकार के प्रकार के साथ ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान होने से पहले आपको घट और भूतल दोनों का कि निर्विकल्प का ज्ञान आएगा जिसमें आपको कोई को संयोग का भान नहीं है इसी प्रकार की आपको घट और घटतत्व इसमें समवाय है जब आपको घट दिखेगा उसमें घटत्व दिखेगा तो जिस समय आपको घट दिखा घटत्व तो विशिष्ट घट ज्ञान हुआ इसको कहा जाएगा सभी का ज्ञान ये सभी का ज्ञान होने से पूर्व क्षण में आपको घट घोता और घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान आएगा कहीं भी विशिष्ट ज्ञान होने से पहले आपको शुद्ध ज्ञान होना पड़ेगा उसको ये निर्विकल्प ज्ञान कहेंगे उसमें कोई प्रकार नहीं है केवल भूतल का ज्ञान होगा केवल घट का ज्ञान होगा केवल घटत्व का ज्ञान होगा केवल घट का ज्ञान होगा संबंध नहीं है अभी क्यूँकि संबंध ज्ञान होने से पहले संबंधी का ज्ञान होना पड़ेगा तो संबंधी जब ज्ञान होंगे उनको निर्विकल्प ज्ञान कहा जाएगा घटक तो के बिना घटत का हाँ तो जिस समय में घटक का ज्ञान होगा उसी समय में घटत्व तो का भी निर्विकल्प ज्ञान ये लोग मानते हैं नहीं तो फिर आपको सम्बंध कैसे आ जाएगा घट का निर्विकल्प बोध हो रहा है घट का बोध होगा तो हो किन्तु घटत्व घट तो में समवय संबंध से रहता है ऐसा बोध हुआ नहीं अगला क्षण में ये दोनों का समवाय संबंध ज्ञान हो जाएगा मानेंगे? घट घटत्व तो के बिना घट का स्विकल्प का ज्ञान नहीं होगा जब तक तो ज्ञान तो नहीं है। तो हुआ है अर्थात घटोत्व विशिष्ट घट इसको कहेंगे सभी विकल्प का ज्ञान घटत का ज्ञान नहीं होने से सभी विकल्प का ज्ञान नहीं होगा कि निर्विकल्प ज्ञान होगा न घटो घटोत्व दोनों का ये घट और घटोत्व दोनों का निर्विकल्प अर्थात एक समूह ललम्बन जैसा दोनों का एक साथ ज्ञान होगा आगे फिर विशिष्ट घटत विशिष्ट घटो ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि द्वितीय क्षण में द्वित्व उत्पत्ति हुआ तृतीय क्षण में द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान होगा पहले उत्पत्ति हो फिर तो ज्ञान होगा अभी इसका निर्विकल्प ज्ञान हुआ द्वित्व का और तो वो तो नित्य है तो जो जाति है वो तो नित्य है उसका भी निर्विकल्प ज्ञान होगा तो होने से कहते हैं कि द्वित्व तृतीय क्षण में द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान हुआ चतुर्थ क्षण में द्वित्व का सविकल्प ज्ञान होगा अर्थात द्वित्व तो विशिष्ट द्वितों का ज्ञान होगा ये सभिकल्प ज्ञान होगा यहाँ तो प्रक्रिया हो गया जे अभी चतुर्थ क्षण हो गया उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि बुद्धि भी नाश हो जाएगा चतुर्थ क्षण में जो अपेक्षा बुद्धि प्रथम क्षण में हुआ था वो चतुर्थ क्षण में नाश होगा नाश हो जाएगा और जैसे अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा अपेक्षा बुद्धि होने से दूतो का उत्पत्ति हुआ था अभी अपेक्षा बुद्धि नाश हो गया पंचम क्षण में दूतो का नाश हो जाएगा तो द्वितो का नाश हो गया द्वितो का नाश हो जाने से आगे आपको और विकल्पों का ज्ञान नहीं होगा फिर दोबारा चलेगा अयोमय को फिर होगा इस प्रकार की लोग कहेंगे जो अभी द्वितों का ज्ञान हुआ ये चतुर्थ क्षण में द्वितो का स्विकल्प ज्ञान हुआ और प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि हुआ था यह अपेक्षा बुद्धि प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ द्वितीय तृतीय द्वन क्षण रहा चतुर्थ क्षण में नाश हुआ किंतु जब आपका घट ज्ञान होगा प्रथम क्षण में घट ज्ञान हुआ द्वितीय क्षण में घट ज्ञान रहेगा तृतीय क्षण में ही घट ज्ञान नाश हो जाएगा कट ज्ञान कटबुद्धि बाकी कोई बुद्धि तृतीय क्षण में नाश होगा किंतु अपेक्षा बुद्धि चतुर्थ क्षण में नाश होगा ऐसा हम लोग ज्ञान होगा ये जो सविकल्प का ज्ञान हुआ ये आगे क्षण एक रहेगा रहेगा नाश होगा तो ये जो सब विकल्प का ज्ञान एक क्षण रहा रहा तो निर्विकल्प ज्ञान वो भी इसी प्रकार क्षण रहेगा जिस समय में आपको सविकल्प का ज्ञान हो गया उसका आगे क्षण में सभी विकल्प का ज्ञान रहेगा निर्विकल्प ज्ञान उसी समय में नाश हो जाएगा सभी ज्ञान तृतीय क्षण में नाश होंगे अपेक्षा बुद्धि किंतु चतुर्थ क्षण पर्यत जाएगा क्यों अगर चतुर्थ क्षण पर्यत नहीं मानेंगे तो ये आपको अद्वित का सभविकल्प का ज्ञान नहीं हो पाएगा अगर नाश हो जाएगा तो पहले सब उनका प्रक्रिया ऐसे सब बताते हैं ये सब खंडन में तो बहुत इसका सब ये सिद्धांत निराकरण करता है आगे दे दिया द्वित सविकल्पक प्रत्यक्ष उपसपत्त क्षणत्रिषति अपेक्षाबुद्धि तीन क्षण रहेगा चतुर्थ क्षण में नाश होगा अन्यानि निर्णय ज्ञानी तो क्षण बाकी सब ज्ञान दो क्षण रहेंगे तृतीय क्षण नाश प्रतियोगित्व सारे ज्ञान किन्तु अपेक्षाबुद्धि ये चतुर्थक्षित अच्छा यहाँ तक आगे ये जो सामान्य कहा ये सामान्य कह दिया दो प्रकार के तो ये सामान्य कहा रहेगा कहा नहीं रहेगा इसके लिए एक बाधक श्लोक है नया एक लोग कहते हैं उसको देते हैं देखिए ये द्वितीय पैराग्राफ का बीच में है व्यक्ति अभेद प्रतीक है द्वित पैराग्राफ किवली में व्यक्तर अभेद प्रतीक है उसका ऊपर पंक्ति ठीक है उसका ऊपर व्यक्तर अभेद स्तुल्यम शंकर नवस्थिति रूप हानि रसम बंधो जाति बाधक संग्रह इतने स्थान ऐसा घटना हो जाने से जाति का वादक होगा अर्थात तो वहां जाति नहीं रहेगा पहले क्या है व्यक्तर अभेद आकाश कितना है उसमें जाति नहीं रहेगा ये व्यक्तिर अभेद एक ही है अद्वितीय आकाश एक है होने से उसमें जाति नहीं रहेगा व्यक्तिर अभेद हो जाने से जाति का बाधक हो गया उसमें जाति नहीं रहेगा देखिए उसको देते है व्यक्तिर अभेद दिया स्वाश्रय व्यक्तिर, ऐक्यम तत्व आकाशत्वादेर जाति बाधकम बीच में दिया ना व्यक्तिर अभेद बीच में द्वितीय पैराग्राफ का बीच में उसका ऊपर पंक्ति आकाशत्व तो जाति क्यों नहीं होगा क्योंकि आकाशत्व तो जाति का जो आश्रय होगा आकाश वो व्यक्ति एक है इसलिए आकाशत्व तो जाति नहीं होगा आगे व्यक्ति व्यक्ति वृत्ति जाति नहीं होगा अन्यून अनातिरिक्त व्यक्तित्व इति यावत तच घटत्व कलशत्व भिन्न जाति बाधक घटत्व और कलशत्व ये भिन्न जाति नहीं होगा क्यों कहते तुल्यत्व इसका जो आश्रय है वो तुल्य है घटत्व तो कल सत्व का जो आश्रय अच्छा जिसमें घटत्व तो रहेगा उसमें कलशत्व रह जाएगा तो कहते तुल्य है एक ही है अच्छा तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व तुल्य व्यक्ति अर्थात जहाँ घटत्व तो रहेगा वहां कल रहेगा रहेगा तो तुल्य व्यक्ति वृतित्व दोनों अगर एक जगह में रहेन अनिक्त अगर हो जाएगा तो तो दोनों अलग अलग जाति नहीं होंगे तुल्य व्यक्ति वृत्तिव जितने व्यक्ति में घटतत्व रहेगा सारे व्यक्ति में कलसत्व रहेगा तो अर्थात तो अन्यून अनातिरिक्त व्यक्तिक्व अन्यून अनारिक्त व्यक्ति है जिस जाति का दो जाति का वो दोनों जाति अलग नहीं होंगे तत्व तो तो घटत्व कल सत्व तो भिन्न जाति बाधक क्योंकि इनका जो व्यक्ति है योग्य जाति ये जाति का जो व्यक्ति होंगे वो अन्यून अनतिरिक्त तो हुआ घटत्व तो के लिए जो व्यक्ति हो जाएंगे कलसत्व तो के लिए वो ही व्यक्ति हो जाएंगे अन्यून एक भी कम नहीं होगा अनतिरिक्त तो एक भी अधिक नहीं होगा जहाँ घटत वहाँ कलसत्व ये दोनों अलग जाति नहीं होगा अच्छा आगे कहते हैं शंकर परस्पर अत्यंता भावयो समान आदि और धर्मयोर एकत्र समावेशा। दो धर्म लेंगे जैसे भूतत्व और मूर्तत्व ये भूत कौन होते हैं तेज वायु आकाश तो ये पांचों में भूतत्व आएगा और मूर्त कौन है मन पृथ्वी जल तेज वायु मन परिमाण परिमाणव अथवा क्रिया क्रियावतों तभी ये में मूर्तत्व रहेगा और वो पांच में भूतत्व रहेगा अभी मूर्तत्व विहय भूतत्व कहागा मूर्तत्व विहाय भूतत्व आकाश में रहेगा और भूतत्व विहाय मूर्तत्व मन में रहेगा भूतत्व तो विह मूर्तत्व ये मन में रहेगा तो परस्पर अत्यंता भाव के साथ समानाधिकरण हुए मूर्तत्व तो नहीं रहा और भूतत्व तो रहा भूतत्व तो नहीं रहा और मूर्तत्व तो रहा परस्पर समानाधिकरण अत्यंता भाव यु ऐसे जो हुए अभी पृथ्वी जल तेज वायु वो चारों में मूर्तत्व तो भूतत्व तो दोनों रहेगे एकत्र समावेश हो गया परस्पर समानाधि अंत्यंता भाव के साथ भी रहता है और दोनों मिलकर के भी एक जगह में रहते हैं ऐसा होने से इसको कहा जाएगा संकर हो गया ये जाति नहीं होगा मूर्त तो भूत तो ये दोनों जाति नहीं है इसको देते हुए परस्पर अत्यंता भाव यु हो समानाधिकरण करुणयो हो धर्म यो हो दो धर्म जो कि परस्पर का अत्यंता भाव के साथ समानाधिकरण हो रहे हैं मूर्तत्व तो एक धर्म भूतत्व तो एक धर्म मूर्तत्व तो, भूतत्व तो का अत्यंत भाव के साथ समानाधिकरण हो रहा है और भूतत्व तो, मूर्तत्व तो अत्यंता भाव के साथ समानाधिकरण तो तो हो रहा है और दोनों का एकत्र समावेश हो जाएगा सच भूतत्वाधेर जाति के बाद कूतत्व जाति नहीं होगा उसके बाद यथा पृथिव्यपतेजो वायु आकाशानि पंचभूतानि वायु पंचमूर्तानि तत्र ग्राह्य विशेष आकाशा कहेंगे भूताजो मनासी च पचमूर्ता नेत्र घ्राणरसन नेत्रण पंच ग्राह्य क्रमश विशेष गुणा गसूपस्पर्श श पंच तद क्रमश ये सब हो गया आगे मूर्तत्व दे दिया अपकृष्ट परिमाणवत्व क्रियावत्व वह अपकृष्ट कहीं परिचिन्न परिमाणवत्व कहते हैं जो परिच्छिन परिमाण वाला होगा वो मूर्त होगा इसलिए आत्मा आकाश काल दिग्ध ये सब मूर्त नहीं है उसके नीचे कहते है तथा मूर्तत्व विहाय मनसी वर्तमानस्य होना भूतत्व भूतत्वं विहाय मन से वर्तमान से मूर्तत्व मन में मूर्तत्व है किंतु भूतत्व नहीं है नहीं। और मूर्तत्वं विहय गगन वर्तमान से भूतत्व से और पृथ्वी आदि चतुष्टय सत्व होने से ये शंकर हो गया मूर्तत्व भूतत्व शंकर होने से ये जाति नहीं होगा भूतत्व मन में नहीं है और इस प्रकार आकाश में भूतत्व तो है कि मूर्तत्व तो नहीं है परस्पर का अत्यंत भाव के साथ समानाधिकरण हुआ अर्थात तो ये रहे उसका अत्यंत अभाव रहे ये हो गया मिल गया और दोनों एक जगह पर रहेंगे एकत्र समावेश पृथ्वी जल तेज वायु दोनों में मूर तो भी रहा भूतत्व तो भी रहा ऐसे होने से ये इसको कहा जाएगा शंकर दोष व्यक्तिर तुल्यत्म शंकर और आगे अनवस्थिति ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्यं केश राय तो पुनः पुनः